आध्यात्मरामण युद्ध कांड सर्ग नारद देव दैवेव जगन्नाथ पर नारायणखिलाधार विश्वासा खिन्न भो सुध ज्ञानोपि तम लोका रिव्जयन मैया मुजाकार नारद जी बोले हे देवाधार हे जगतपते हे हे हे हे हे परमात्मन हे सनातन पुरुष नारायण विश्वान विश्व आपको नमस्कार है आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं तथापि तो लोगों की वंचना करने के लिए आप अपनी माया से मनुष्य मनुष्यकार धारण कर सुखी दुखी से दिखाई देते हैं सर्वे स्वयं ज्योति सर्वेश्योतिस्वभास्व व्यक्त तन्नेत्रे एवं आम तेत्रेम जगत्र उपसुर्मी आप अपनी माया से आच्छादित होकर अंतर्यामी रूप से सबके अंतकरणों में स्थित हैं आप स्वभाव से ही स्वयं प्रकाश हैं और शुद्ध चित्त व्यक्तियों को ही आपका साक्षात्कार होता है हे राम आप नेत्र खोलकर ही इस संपूर्ण त्रिलोकी की रचना कर देते हैं और अपने नेत्र मूंदते ही इस सब का लय हो जाता है यदम भाती जिसमें यह संपूर्ण चराचर जगत भास रहा है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है तथा जिसके अतिरिक्त संसार में और कुछ भी नहीं है वह ब्रह्म आप ही है आपको नमस्कार है प्रकृतिं पुरुष कालं व्यक्ता व्यक्त यम नमः विकार चाप्याह जिन्हें मुनिश्रेष्ठ गण प्रकृति पुरुष काल और व्यक्ता व्यक्त स्वरूप जानते हैं उन्हें श्री राम रूप आपको नमस्कार है श्रुति ने विकार रहित शुद्ध और ज्ञान स्वरूप कहकर आपका वर्णन किया है और वही आपको संपूर्ण जगत जगद्रुप भी बतलाते हैं विरोधो दृश्य तेव वैदिको वेदवादीनाश्चय नी तत्दा माया क्रीड तो देव न विरोधो मनागपी रश्म रवि जन्म दृश्य ते जलवद्रमात्ति ज्ञान तथा प्रकल्पते मनसो विषय ते परम् हे देव आप माया से ही लीला कर रहे हैं अतः इन वेद वाक्यों में कुछ भी विरोध नहीं है जिस प्रकार सूर्य का किरण समूह भ्रम से जल के समान प्रतीत होता है एराम उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत अज्ञान से ही आप में कल्पित हुआ है आपका वास्तविक निर्गुण रूप तो मन का अविष है कथम दृश्य भविदेव दृश्या भजेद कथम अतस्तवावत रूपाणी निपुणा भुवे भजंते बुद्ध सम्पन्ना तरव काम तत्र भव तिपंथी हे देव वह किस प्रकार किसी को दिखाई दे सकता है और दिखाई न देने से कोई उसका भजन भी कैसे कर सकता है अतः संसार में बुद्धिमान और निपुण लोग आपके अवतार स्वरूपों का ही चिंतन करते हैं और वे ज्ञान संपन्न होकर संसार सागर को पार कर ही लेते हैं इस भक्ति मार्ग में काम क्रोध आदि बहुत से विघ्न भी होते हैं सदा चेतो मजरा मूषक यहां स्मरता नृत्यम तद्रूपमेजा नृता कथा मृतरात्मस राम, राम संसार वे बिल्ली जिस प्रकार चूहे को डराती है उसी प्रकार चित्त को सर्वदा भयभीत करते रहते हैं हे राम जो लोग निरंतर आपका नाम स्मरण करते हैं आपके रूप का हृदय में ध्यान करते हैं आपकी पूजा में तत्पर रहते हैं आपके कथामृत का पान करते रहते हैं तथा आपके भक्तों का संग करते हैं उनके लिए यह संसार जो कि समुद्र के समान दुस्तर है गोखुर के समान तुक्ष हो जाता है अतस्ते सगुण रूप ध्यादा हृदय मुक्तेशदेव महात्कार कुंभकर्णवधेना भूभारोम ग्रभु अतः मैं हृदय में सर्वदा आपके सगुण रूप का ध्यान करता हुआ जीवन मुक्त होकर लोकांतरों में विचरता हूँ और समस्त देवताओं से पूजित होता हूँ हे राम आपने देवहित की कामना से यह बहुत बड़ा काम किया है हे प्रभु इस कुंभकर्ण के वश से आज पृथ्वी का बहुत कुछ भार उतर गया सो हनिष्य सौमित्रेन्द्र ते जेता माहवे हनिष्यम तम परसो दस्क कल लक्ष्मण जी युद्ध में इंद्रजीत को मारेंगे और परसों आप रावण का वध करेंगे सर्वं सा, सा, नमो भगवतः हे देवेश्वर मैं सिद्धों के साथ आकाश में स्थित होकर यह सब चरित्र देखूंगा हे देव आप मुझ पर कृपा दृष्टि रखें अब मैं स्वर्ग लोक को जाता हूँ इत रामंथ नारदो भगवान ऋषि जय देव पूज्य मानो ब्रह्म लोकम सं ऐसा कह मुनिवर भगवान नारद जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पा देवताओं से पूजित हो पापहीन ब्रह्मलोक को चले गए भ्रातर नि कुंभकर्ण महाबल रावण शोकसत तो राष्ट्रकर्मणा मूर्चिता पति भूमौ उत्थिलाप पृथिव नि पितरम जातिल शोकात शोकम महामते मयि जीवती राजेन्द्र मेघना दे महाबले दुख से अवसर कुत्र देवातक महावते दुखम अखिलम स्वस्थो भव महीपते बिना प्रयास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान राम द्वारा महाबली भाई कुंभकर्ण को मारा गया सुन रावण अत्यंत शोकाकुल हुआ और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा मूर्छा नृत्य होने पर उसका उठकर विलाप करने लगा तब इंद्रजीत ने अपने चाचा को मारा गया और पिता को अति बिहल सुन अपने शोकाकुल पिता से कहा हे महामते शोक दूर कीजिए हे राजेंद्र मुझ महाबली मेघनाथ जी के जीते हुए आपके दुख का कारण ही कहाँ है हे देवताओं के कालस्वरूप महाबुद्धिमान पृथ्वी पते अपना समस्त दुख छोड़कर आप शांत होइए सर्वं च सद्य ष्यामी हनिष्यामीन गिकुंभिर्पय्वाजय गुवन स्थल मैं अभी सब कुछ ठीक किये देता हूँ इन शत्रुओं को मैं अवश्य मार डालूँगा इस समय मैं निकुंभला के गुफा में जाता हूँ वहाँ अग्नि को तृप्त कर रथ आदि प्राप्त करूंगा इससे मैं शत्रुओं के लिए अजय हो जाऊंगा ऐसा कह वह निर्दिष्ट यज्ञ शाला में गया रक्त माल्याम्बर धरो रक्त गंधारुले पन निकुंभी ला सले मौली उस निकुमभिला नामक देवी के स्थान में उसने रक्तवर्ण वस्त्र रक्त पुष्पों का माला और रक्त चंदन का लेप धारण कर हवन करना आरंभ किया विभीषण त्रुआव प्राशम भूम आरंभम दुरात्म सम्येद मेघनादे तदा जे भविद्र मेघनादुरासुर जब विभीषण को मेघनाथ के इस कार्य का पता लगा तो उन्होंने उस दुरात्मा के रंभ का सारा समाचार श्री रामचंद्र जी को सुनाया और कहा हे hey, राम यदि दुरात्मा मेघनाथ का यह होम निर्विघ्न समाप्त हो गया तो वह देवता या असुर किसी से भी नहीं जीता जा सकेगा अतः शीघ्र लक्ष्मण घाते श्यामीरावणीम बलिनाम न अतः मैं के द्वारा उस रावण कुमार का वाई देता हूँ आप बलवानों में श्रेष्ठ श्री लक्ष्मण जी को मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए इसमें संदेह नहीं आपके छोटे भाई लक्ष्मण जी मेघनाथ को अवश्य मार डालेंगे श्री राम चंद्रवाच अहमेवागमी श्री रामचंद्र जी बोले समस्त राक्षसों को मारने वाले महान अग्नि अस्त्र से अपने शत्रु इंद्रजीत को मारने के लिए मैं स्वयं ही जाऊंगा। विभीषण प्राह नाशाव्य निहन्यते यु द्वाद वर्षा निद्राह विमर्जिता तेन मृत निर्दिष्ट ब्रह्मणा से दुरात्म लक्ष्मणस्तुअयोध्यागम्यां निद्राहारारिन न जानती रघुत्म सेवा तौ राजेन्द्र ज्ञात मैया तब विभीषण ने कहा यह राक्षस किसी और से मारा नहीं जा सकता जिसने बारह वर्ष तक निद्रा और आहार को छोड़ दिया हो ब्रह्मा जी ने इस दुरात्मा की मृत्यु उसी के हाथ में निश्चित की है हे रघुनाथ जी ये लक्ष्मण जी जब से अयोध्या से निकलकर आपके साथ आए हैं तभी से आपकी सेवा में लगे रहने के कारण ये निद्रा और आहार आदि तो जानते ही नहीं हे राजेंद्र मैं ये सब बातें जानता हूँ तदाज्ञापय दिव स लक्ष्मण तरया मैया हनिष्य संदेह शेष साक्षागरा तमे साक्षा जगता नारायणो लक्ष्मण शेष युवाम धराभार निवार जातौ जगन्नाटकसूत्रधारो अतः हे देवेश्वर आप शीघ्र ही लक्ष्मण जी को मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए ये साक्षात धराधारी शेष नाग हैं इसमें संदेह है, नहीं उस राक्षस को ये अवश्य मार डालेंगे आप ही साक्षात जगतपति नारायण हैं और लक्ष्मण जी ही शेष नाग हैं आप दोनों इस संसार रूपी नाटक के सूत्रधार हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही आपने जन्म लिया है श्रीमद आध्यात्म रायण उमाश्वर संवाद युद्धकांडे अष्टम शरग